राजयोग भूमिका ऐतिहासिक जगत के प्रारंभ से लेकर वर्तमान काल तक मानव समाज में अनेक अलौकिक घटनाओं के उल्लेख देखने को मिलते हैं आज भी जो समाज आधुनिक विज्ञान के भरपूर आलोक में रह रहे हैं उनमें भी ऐसी घटनाओं की गवाही देने वाले लोगों की कमी नहीं पर हां ऐसे प्रमाणों में अधिकांश विश्वास योग्य नहीं क्योंकि जिन व्यक्तियों से ऐसे प्रमाण मिलते हैं उनमें से बहुतेरे अज्ञ हैं अंधविश्वासी हैं अथवा हैं बहुत यह भी देखा जाता है कि लोग जिन घटनाओं को अलौकिक कहते हैं वे वास्तव में नकल है पर प्रश्न उठता है किसकी नकल यथार्थ अनुसंधान किए बिना कोई बात बिल्कुल उड़ा देना सत्य वैज्ञानिक मन का परिचय नहीं देता जो वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी नहीं वे मनोराज्य की नाना प्रकार की अलौकिक घटनाओं की व्याख्या करने में असमर्थ हो उन सब का अस्तित्व ही उड़ा देने का प्रयत्न करते हैं अतएव वे तो उन व्यक्तियों से अधिक दोषी हैं जो सोचते हैं कि बादलों के ऊपर अवस्थित कोई पुरुष विशेष या बहुत से पुरुषगण उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके उत्तर देते हैं अथवा उन लोगों से जिनका विश्वास है कि ये पुरुष उनकी प्रार्थनाओं के कारण संसार का नियम ही बदल देंगे क्योंकि इन बाद के व्यक्तियों के संबंध में यह दुहाई दी जा सकती है कि वे अज्ञानी हैं अथवा कम से कम यह कि उनकी शिक्षा प्रणाली दूषित रही है जिसने उन्हें ऐसे अप्राकृतिक पुरुषों का सहारा लेने की सीख दी और जो निर्भरता अब उनके अवनत स्वभाव का एक अंग ही बन गई है पर पूर्वोक्त शिक्षित व्यक्तियों के लिए तो ऐसी किसी दुहाई की गुंजाइश नहीं हजारों वर्षों से लोगों ने ऐसी अलौकिक घटनाओं का पर्यवेक्षण किया है उनके संबंध में विशेष रूप से चिंतन किया है और फिर उनमें से कुछ साधारण तत्व निकाले हैं यहाँ तक कि मनुष्य की धर्म प्रवृत्ति की आधारभूमि पर विशेष रूप से अत्यंत सूक्ष्मता के साथ विचार किया गया है इन समस्त चिंतन और विचारों का फल यह राजयोग विद्या है यह राजयोग आजकल के अधिकांश वैज्ञानिकों की अक्षम्य धारा का अवलंबन नहीं करता वह उनकी भांति उन घटनाओं के अस्तित्व को एकदम उड़ा नहीं देता जिनकी व्याख्या दुरु हो प्रत्युत वह तो धीर भाव से परिस्पष्ट शब्दों में अंधविश्वास से भरे व्यक्ति को बता देता है कि यद्यपि अलौकिक घटनाएँ प्रार्थनाओं की पूर्ति और विश्वास की शक्ति से सब सत्य है तथापि इनका स्पष्टीकरण ऐसी कुंस्कार भरी कुसंस्कार भरी व्याख्या द्वारा नहीं हो सकता कि ये सब व्यापार बादलों के ऊपर अवस्थित किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं वह घोषणा करता है कि प्रत्येक मनुष्य सारी मानव जाति के पीछे वर्तमान ज्ञान और शक्ति के अनंत सागर की एक क्षुद्र कुया मात्र है वह शिक्षा देता है कि जिस प्रकार वासनाएं और अभाव मानव के अंतर में है उसी प्रकार उसके भीतर ही उन अभावों के मोचन की शक्ति भी है और जहाँ कहीं और जब कभी किसी वासना अभाव या प्रार्थना की पूर्ति होती है तो समझना होगा कि वह इस अनंत भंडार से ही पूर्ण होती है किसी अप्राकृतिक पुरुष से नहीं अप्राकृतिक पुरुषों की भावना मानव में कार्य की शक्ति को भले ही कुछ परिणाम में उद्दीप्त कर देती हो पर उससे आध्यात्मिक अवनति भी आती है उससे स्वाधीनता चली जाती है भय और कुसंस्कार हृदय पर अधिकार जमा लेते हैं तथा मनुष्य स्वभाव से ही दुर्बल प्रकृति है ऐसा भयंकर विश्वास हम में घर कर लेता है योगी कहते हैं कि अप्राकृतिक नाम की कोई चीज़ नहीं है पर हाँ प्रकृति में दो प्रकार की अभिव्यक्तियाँ हैं एक है स्थल और दूसरी है सूक्ष्म सूक्ष्म कारण है और स्थूल कार्य स्थूल सहज ही इंद्रियों द्वारा उपलब्ध की जा सकती है पर सूक्ष्म नहीं राजयोग के अभ्यास से सूक्ष्मतर अनुभूति अर्जित होती है भारतवर्ष में जितने वेद दर्शन शास्त्र हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है और वह है पूर्णता प्राप्त करके आत्मा को मुक्त कर देना इसका उपाय है योग योग शब्द बहु भाव व्यापी है सांख्य और वेदांत उभय मत किसी न किसी प्रकार के योग का समर्थन करते हैं प्रस्तुत पुस्तक का विषय है राजयोग पतंजलि सूत्र राजयोग का शास्त्र है और उस पर सर्वोच्च प्रामाणिक ग्रंथ है अनजान्य दार्शनिकों का किसी किसी दार्शनिक विषय में पतंजलि से मतभेद होने पर भी वे सभी निश्चित रूप से उनकी साधना प्रणाली का अनुमोदन करते हैं स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में कुछ छात्रों को इस योग की शिक्षा देने के लिए जो वक्तृताएँ दी थीं वे ही इस पुस्तक के प्रथम अंश में निबद्ध है और इसके दूसरे अंश में पतंजलि के सूत्र उन सूत्रों के अर्थ और उन पर संक्षिप्त टीका भी सन्निविष्ट कर दी गई है जहाँ तक संभव हो सका परिभाषिक शब्दों का प्रयोग न करने और वार्तालाप की सहज और सरल भाषा में लिखने का यत्न किया गया है इसके प्रथमांश में साधनार्थियों के लिए कुछ सरल और विशेष उपदेश दिए गए हैं पर उन सबों को यहाँ विशेष रूप से सावधान कर दिया जाता है कि योग के कुछ साधारण अंगों को छोड़कर निरापद योग शिक्षा के लिए गुरु का सदा पास रहना आवश्यक है वार्तालाप के रूप में प्रदत्त ये सब उपदेश यदि लोगों के हृदय में इस विषय पर और भी अधिक जानने की पिपाशा जगा दे तो फिर गुरु का अभाव न रहेगा पतंजल दर्शन सांख्य मत पर स्थापित है इन दोनों मतों के अंतर बहुत ही थोड़ा है इनके दो प्रधान मतभेद ये हैं पहला तो पतंजलि आदि गुरु के रूप में एक सगुण ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं जबकि सांख्य का ईश्वर लगभग पूर्णता प्राप्त एक व्यक्ति मात्र है जो कुछ समय तक एक सृष्टिकल्प का शासन करता है और दूसरा योगीगण आत्मा या पुरुष के समान मन को भी सर्वव्यापी मानते हैं पर शांख मत वाले नहीं स्वामी विवेकानंद